ओ भद्रम कर्णे श्रोयाम देवा भद्रम पशे मक्षजत्र स्थिस्तुवा से अथर्वेदी मुंडकोपनिषद द्वितीय मंत्र के द्वितीय खंड के तृतीय मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें प्रणब के विषय में कुछ चर्चा आई हुई है जो भाव में पहुंच गए हैं उनके लिए तो कोई कर्तव्य है ही नहीं वहीं पहुंचने के लिए सारे कर्तव्य हैं, क्या करना क्या नहीं करना सभी भाव को मिटा करके आत्मभाव में जो पहुंचे हैं उनके लिए तो कोई कर्तव्य नहीं होगा उनकी चर्चा यहाँ नहीं है ये जो साधना बताई जाती है सिद्ध के लिए नहीं साधक के लिए जो अपने को तो साधक अवस्था में मानता हो उसके लिए तो सबसे अच्छा है में बैठना किंतु तो नहीं बैठ सकता है तो उसको विचार करना दूसरे नंबर विचार आत्माना विवेक जैसे दूध और पानी का विवेक छेरनेर का विवेक होता है दूसरे नंबर के कहा विवेक विवेक में भी असमर्थ है जो विचार भी नहीं कर पाता उसके लिए एक आगम्बन दे दिया गया प्रणव उपासना किन्तु तो ध्यान देना है कि जो ओमकार की उपासना केवल ओमकार की उपासना संयासी ही कर सकता है बाकी दूसरों के लिए शास्त्रों ने अधिकार नहीं दिया है अन्य मंत्रों में मिला करके तो बोलेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जो भी हो किंतु केवल प्रणब का जाप करने का अधिकार संन्यासी को है ब्रह्मचारी आदि को शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी है अगर करेंगे फल नहीं होगा उसका क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्या कारिय व्यवस्थित ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर तुम यहाँ रहस्य ऐसा गीता के सोलहवें अध्याय कहा है सत्र अध्याय भगवान ने कहा है शास्त्र को प्रमाण करके ही व्यक्ति को चलना चाहिए कर्तव्य और कर्तव्य के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसने शास्त्र को सामने करके चलना चाहिए अगर नहीं आता हो तो जो जानकार है उनसे पूछ के चलना चाहिए तस्मात शास्त्र प्रमाण अंत कार्य कार्य व्यवस्थित हो के व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है तस्मात शास्त्र विधान होता शास्त्र के विधान को जानकर ही कर्म कर तुम यह कर्म करने योग्य हो तुम ऐसा कहा है तो यही है तो प्राण के बारे में चर्चा चल रही थी तो कहा आलम अल्ले धनुहित महास्त्र शरम आयाम तर्भाव संदीत आयाम्य तद्भाव गेत सा लक्ष्मी ये मंत्र था जिसमें कहा था औपनिषद उप, उपनिषद में आया हुआ एक धनुष है उपनिषद ही भवम औपनिषदम उपनिषद उपनिशर में आने वाला तत्व है मान प्रणव की महिमा कई उपनिषदों में सर्जा है प्रणब की प्रणब सर्वेदेश गीता के सप्तम अध्याय कहा सारे वेदों में मैं प्रणव के रूप में हूं भगवान ने अपनी विभूति बताई गिराव एक अक्षर दस मध्याय जाकर कहा वाणी में मैं ओम हूं एक अक्षर जिसको एक अक्षर बोलते हैं यही एक अक्षर है तो धनुर् धनुर्गृहित्व उपनिषदम गृहित्व औपनिष्दम उपनिषदम भाव उपनिषद में होने वाला जो धनुष है उसको ग्रहण कर धनुष की चर्चा अगले मंत्र में होगी क्या है धनुष उपनिषद में बताई गई धनुष हैं वो धनुष महान है वो, वो संसार रूपी सागर से पार करने वाला अस्त्र है महास्त्र है छोटा मोटा अस्त्र नहीं महान अस्त्र है शर्म हिपासा निषदम संदेहता कहा सर मैंने बाण धनुष के माध्यम से बाण फेंका जाता है तो जीवात्मा को ये शरीर बुद्धि से फेंकना है परमात्मा बुद्धि में पहुंचा देना है बाढ़ छोड़ने वालों का यही लक्ष्य होता है यहां से छोड़ना है लक्ष्य में ले जा करके बैठाना है एक ही होता है तो शर्म उपासा निश्चित का संद, शर्मनीय जीवात्मा को शर्म समाना बाण समझना किंतु तो वो बाण तभी काम करे बोध बोधा होगा तो काम नहीं करेगा तीक्षण होना चाहिए पैनी होने धार पैनी होनी चाहिए तो जीवात्मा को सूक्ष्म बनाने के तरीका क्या है उपासना तनाश्रम भी उपासना अलग अलग है किंतु उपासना सबके लिए है सभी आश्रमियों के लिए उपासना की चर्चा है एक ही उपासना सबको लिए, सबके लिए नहीं है अलग अलग है ब्रह्मचारी का अलग प्रकार, प्रकार, प्रकार। किन्तु उपासना सबका है शर्म उपास निषदम समय तक अनुसंधान करे सर्व जीवात्मा बाण यहाँ आगे चर्चा आएगी उपासना से तीक्षण होना चाहिए सूक्ष्म होगा तभी अहम प्रमाश में बुद्धि बनेगी इसकी जब तक उपासना जीवन में नहीं हो अंतकर्म शुद्ध नहीं होगा अहम मनुष्य बुद्धि जाएगी कितने भी करेगी तो यह अहम मनुष्य इसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा उपासना करनी पड़ेगी तत्त आसन भीत उपासना उपासना बहुत बड़ी चीज है करनी चाहिए <coughs> उसको चढ़ाए बाण को चढ़ाएगा उसके बाद आयाम तदभाव अगत चित्त को तदभाव माना जाए जब लक्ष्य भेद करने का प्रसंग होता है तो लक्ष्य में ही दृष्टि होनी चाहिए अनुतर दृष्टि नहीं होनी चाहिए तभी लक्ष्य भेद होगा जैसे अर्जुन ने का हुआ था कल मैंने कहा था आपको हमें लक्ष्य में दृष्टि होनी चाहिए हमें संसार से मुक्त होना ही है परमात्मा की प्राप्ति में जाना है परमात्मा भाव में जाना है दृढ़ विश्वास आना चाहिए तभी लक्ष्य भेद होगा आयाम में खींचना है उस समय खींचना पड़ता है डोरी को रश्मि को खींचना होता है धनुष में तो यह खींचना की इसको इंद्रियों को खींचना है विषयों से खींचना है अभी विक्षयों की तरफ हमारी जो इंद्रियां आकर्षित हैं तो उनको खींचना है तभी हम इधर जा पाएंगे आयाम में तदभाव गते जब तक मन में वो भावना नहीं आती है लक्ष्य की भावना तब तक इंद्रिया खींचा नहीं जाएंगे विषयों की तरफ जाना उनको सरल है विष्णु तरफ खींचना से खींचना होगा इंद्रियों को वेदन करो धातु का रूप में व्यध ताड़ने का रूप है वेदन करो उसी को वेदन करो लक्ष्य परमात्मा ही है अक्षर है अविनाशी तत्व को अक्षर बोलते हैं न क्षरती थी अक्षरा ऐसे कल की चर्चा में हो गई आगे आगे मंत्र है तो पूर्व मंत्र में कुछ संकेत में बोला गया है धनुर तो धनुर्गृहित का उपनिषद में आया हुआ धनुष को पकड़ना बोला क्या आया उपनिषद में धनुष क्या आया पछता नहीं हुआ उसकी स्पष्टीकरण करने के लिए चतुर्थम मंत्र है प्रणवोधनु सरोम वेद्यम तन्म भव प्रणव धनु सरोच्य अम्तेन वेद भवे प्रणवो धनु धनुष जैसा है मैं इस धनुष के माध्यम से बाण को हम अपने लक्ष्य में भेद कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार प्रणब के माध्यम से इसी जीवात्मा को हम परमात्मा में मिला सकते हैं इसलिए उसको धनुष के स्थान दे दिया धनु जैसा है धनुष जैसा है प्रणब धनु प्रणब प्रणब धनुष है प्रणब का अर्थ भी होता है प्रने प्रपंच ना माने नास्ती वह माने इसमागम तुम लोगों में प्रपंच नहीं है ऐसे कहने वाले को प्रणब कहा जाता प्र न व तीन है नाका अर्थ नाश्ति प्र माने प्रपंच ना माने नाश्ति युष्मागम वह माने युषमागम आप में प्रपंच नहीं है आप भूल भुलाइए वास्तव में आपका स्वरूप और कुछ है अभी समझे नहीं आप अपने स्वरूप समझे नहीं जब समझेंगे तो प्रपंच में देखिए आप ऊपर हो जाएंगे आपका स्वरूप प्रपंच वाला नहीं आपने तो दीवाल को पकड़ करके मैं दीवाल हूँ बोलना जितना हो वैसे हो रहा है प्रणबोधनु जो औपनिषद महास्त्रम कहा था धनुगृहित कहा था वो उपनिषद में आने वाला महान धनुष क्या है प्रणब है प्रश्नोपरिषद में विशेष चर्चा होगी छादों के परिषद में विशेष चर्चा है और जब प्रश्नोपरिषद के बाद मांडविक आएगा उसमें तो प्रणव की चर्चा है ओमकार की जो चार मात्रा और आत्मा की चार अवस्था और जगत जो स्थूल सूक्ष्म जगत का सम्मेलन किया जाता वहा प्रणव से अतिरिक्त कुछ नहीं ऐसा दिखाया जाए मांडू के परिषद में मांडू के सबसे छोटा है कलेवर में हिंदू मैने वेदांत के जो जिज्ञास के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है वो मांडू के ऐसा है उसमें भी जब कारिका बना दी गौरपादाचार्य जी ने तब तो उसमें सोने में सुहागा जैसी बात हो गई है तो प्रणवो धनु कहा प्रणब धनुष के स्थान पर प्रणब को समझना ओंकार को समझना माने ओम का आश्रय लेकर के जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना है यही है सरो आत्मा सर मैंने बता है बाण बाण कौन है आत्मा जीवात्मा जीव भाव में जो बैठा है ये सर है बाण है ब्रह्मतल लक्ष्य और लक्ष्य क्या है वो जो ब्रह्म है ब्रह्म इसका लक्ष्य माना जाएगा वहीं इसको पहुंचाना है किसके माध्यम से ओमकार के माध्यम से प्राण के माध्यम से जीवात्मा को वहां पहुंचाना है कहा अप्रमत्य वेदन किंतु प्रमाद वेदन काल में जब लक्ष्य भेद करने का प्रसंग होगा तो प्रमाद होगा तो लक्ष्य कहीं का कहीं हो जाएगा ठीक होगा नहीं इसलिए प्रमाद नहीं होना प्रमाद क्या है अगर मन आपका विषय के तरफ हो गया यही प्रमाद है तो लक्ष्य भेद नहीं होगा विषयों के तरफ कुछ काल में मन हो वेद नहीं हो पाएगा जैसे कल मैंने सुनाया था दुर्योधन आदि का लक्ष्य वेद नहीं कर पाए सभी उनको दिखने लगा किंतु एक ही दिखना चाहिए लक्ष्य ही दिखना चाहिए दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए या आंख का विषय तुम्हें मन में ऐसी भावना आनी चाहिए इतनी तीव्रता आनी चाहिए अप्रमत्यन वेद्यम प्रमाद रहित होकर के वेदन करना चाहिए बड़े सावधानी से वेदन करना चाहिए यही कहना सरबत तन्मय हो कहते हैं जैसे बाढ़ जाता है तो लक्ष्यमय हो जाता है लक्ष्य में जाके चूप करके लक्ष्य में एक होके बैठ जाता बाढ़ वापस नहीं आता वहीं बैठा रहेगा चूप करके बैठा रहता है ठीक इसी प्रकार इसको तन्मय हो जाए ब्रह्ममय हो जाए इसको वहां पहुंचा करके आम ब्रह्मास्त में भी बैठ जाए उसी में उसी भावना में रह जाए फिर लौटे नहीं हम मनुष्य इसमें लौटे नहीं फिर मनुष्य भाव में ना आए एक कर्तव्य बनता है साधना सबसे बड़ी साधना यही है सन्यासियों के लिए ऐसा कहा भाष्य में कहते यदम धनुरादि तद उच्चते पूर्व मात्र में जब धनुष की चर्चा की थी धनुर्गृहित महास्त्रम इत्यादि कहा था वहां पर स्पष्ट रूप से बताया ने धनुष क्या है और सर्वरी बाण क्या है वहां पर बताया नहीं वहां तो आप बताना चाहते हैं यदोत्तम जो पूर्व मंत्र में कहा धनुराधि धनुष आदि की चर्चा हुई थी धनुष की चर्चा बाण की चर्चा और लक्ष्य की चर्चा तीन की चर्चा थी वहां तो उसको आप कहते हैं कहा प्रणव ओंकारो धनु प्रणबो धनु प्रणव माने ओंकार ओंकारो धनु ये धनुष है धनुष जैसा है धनुष तो नहीं है धनुष जैसा धनुष जैसा काम करता है वैसा ही भी काम करता है धनुष बाण को लक्ष्य में फेंकने का काम करता है ये भी जीवात्मा जो है बाण इसको लक्ष्य जो ब्रह्म है उसमें फेंकने का काम करता है यथा ईश्वासन यथा ईश्व आसनम लक्ष्य सदस्य प्रवेश कारणम जैसे यीशु का आसन होता है धनुष यीशु माने बाण उसका आसन होता है बाण को रखा जाता है आसन है धनुष ईशु का अर्थ होता है बाण गीता में द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने कहा था कथम का का भी होता है इशु का आसन को धनु कहा जाता है कहा मान यीशु माने होता है बाण बाण के जो आसन है रहने का स्थान है जहां से बाढ़ छोड़ा जाता है उसको कहते हैं कहा यथा यीशु आसनम लक्ष्य सरस्य प्रवेश कारण ये ईशु का आसन माने होता है धनुष धनुष जो होता है लक्ष्य में शर माने होता है बाण उसको प्रवेश का कारण बनता है बाण को लक्ष्य में प्रवेश करना है प्रवेश करवाना है तो किसमें रखना पड़ेगा धनुष बचाना पड़ेगा तो धनुष कारण बन जाता है उसी प्रकार ये जीवात्मा रूपी बाण को परमात्मा रूपी लक्ष्य में जब पहुंचाना है तो प्रब जो होगा धनुष का काम करता है ये कह है रहे हैं था आत्म आत्म सरस्य अक्षरे लक्षे प्रवेश कारण आत्मरूपी सर है इसका लक्ष्य में प्रवेश कर रहा लक्ष्य हमारा ब्रह्म, ब्रह्म भाव में जाना है मनुष्य भाव को परित्याग करके ब्रह्म भाव की भावना में दृढ़ होना है वो लक्ष्य हमारा यही है तो लक्ष्य में प्रवेश का कारण जो आत्मरूपी स्तर को लक्ष्य क्या है अक्षर है अविनाशी प्रवेश का कारणकार है, कार है। मानंस का काम करता है प्रणव नहीं अभ्यस मान ना संस्क्रिय मान तदा न मनो अप्रतिबंध देना अक्षर अवतिष्ठा देगा दे। प्राप जो अभ्यास प्राप्त अभ्यास इस व्यक्ति ने किया हो उपकार का अभ्यास किया हो सन्यासियों को जब सन्यास दिया जाता है सन्यास कहा जाता है बारह हजार जाप किए बिना कोई काम नहीं करता ऐसा प्रतिज्ञा कराया जाता है किता है कि नहीं करता बात अलग है बाद भूल जाता है नहीं। तो नहीं जो प्रणव होगा, होगा अभ्यास में किया प्रणव प्रणव होगा। कभी-कभी नहीं, निरंतर जो आया हुआ है वो तो प्रणव के द्वारा संस्क्रिय मान जो संस्क्रिय मान व्यक्ति होगा जो आत्मा जीवात्मा जो संस्कृत हो जाएगा संस्कारित युक्त होगा तदालंबना कोई उसी के सहारा वाला ओंकार प्रणव सहारा वाला व्यक्ति अप्रतिबंधन अक्षर है वृतिक बिना प्रतिबंध के उस अक्षर अविनाशी तत्व में बैठ जाता है ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है कोई प्रतिबंधक नहीं आ सकता उसके साथ इतनी बड़ी शक्ति है उपकार में अगर उसे श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करे तो यथा धमसा आस्ते ईश्वर लक्ष्य एक दृष्टांत फिर दे रहे जैसे बाण धनुष के माध्यम से लक्ष्य में आके बैठ जाता है उसी प्रकार यहां भी प्राण धनुष के स्थान में है जीवात्मा बाण के स्थान में है लक्ष्य ब्रह्म है तो उसमें जाके बैठ जाएगा जीवक तो समाप्त हो जाएगा ब्रह्मत्व तो में भावना आ जाएगी यही भावना ही बदलनी है यहाँ व्यक्ति बदलना नहीं है कुछ नहीं है भावना बदलनी है और भावना बदलने की वस्तु है ये भी समझिए भावना नहीं बदलती हो ये बात नहीं हम जब छोटे बच्चे थे उस समय में कोई हमें जवान है करके बोलता था हमें बुरा लगता था कि मैं बालक हूं अरे मुझे जवान बोलता है हमें बुरा लगता था किंतु किस दिन वो भावना बदल गई हमारी पता नहीं हमें मालूम नहीं है अमुक दिन तक मैं बच्चा था अमुक दिन से मैं जवान हो गया ये ख्याल नहीं है मैं जवान हूं जवान हूं ये भावना आ गई हमारे पास अब फिर वही व्यक्ति जब बच्चा कहे तो फिर बुरा लगने लगा क्या हुआ व्यक्ति वही है क्या भावना बदल गई और जैसे जवानी चली कुछ दिन जवान हो जवान हो भावना चली अब हमें कोई बोलता हो तू जवान है तो बुरा लगता है अब वो क्या हुआ भावना बदल गई मैं बूढ़ा हूं किस दिन भावना बदली हमें मालूम नहीं है किंतु भावना बदल जाती है बदलने की वस्तु है तो यहां भी बदल सकती है जैसे हमारे जीवन में भावना बदल रही है उसी प्रकार यहां भी हमारे मनोभाव बदल सकता है मैं जीव हूं शिव हूं यह भावना में रहे भावना बदलने की चीज है बदल सकता है या कुछ करना कुछ नहीं भावना ही बदलनी है हाँ। किंतु ये भावना बदलने के लिए अंतकर्ण को शुद्ध करना है तभी भावना बदल सकती है तो अंतकर्ण शुद्ध करने के लिए सारे साधन ही है जो भी ये जप है तप है हमु है जो भी करना है सबके सब अंतकर्ण शुद्धि के, के साधन है ये बात है। <coughs> तो यथा धनुषा आस्थय ईश्वर लक्ष्य जैसे धनुष के माध्यम से लक्षण है बाण बैठ जाता है जाकर के ठीक इसी प्रकार ओंकार के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा में बैठ जाता है माना परमात्मा भाव में रह जाता है हो जाए वही परमात्मा भाव में पहुंचे ये भावना होगी एक अतः प्रणव धनु रिपो धनु इसलिए प्रणव जो है ओंकार जो है धनु जैसा धनु है वास्तव में धनुष तो नहीं है धनुष का काम करता है जैसे धनुष काम करता है वैसे काम करता है इसलिए कहा धनु कहा वास्तव में धनुष नहीं है सरह अब प्रणबोधन सरोही आत्मा सर या आत्मा जो है सर है बाण है कहा सरोही आत्मा ही माने इसमें सर आत्मा उपाधि लक्षण या आत्मा क्या है उपाधि के द्वारा लक्षित होने वाला उपाधि अंतकरण के द्वारा लक्षित होता है उपाधि लक्षण आत्मा उपाधि के द्वारा लक्षित होने वाला जो आत्मा है इस बाण के स्थान है इसको उपाधि को हटाना है यही काम करने का है सरोही उपाधि लक्षण आत्मा उपाधि लक्षण उपाधि के द्वारा लक्षित होने वाला टिप्पणी कारधि ना लक्ष्य परस्माते उपाधि के कारण परमात्मा से भिन्न जैसा लगता है ये ये आत्मा आए तो परमात्मा ही है किंतु उपाधि के कारण परमात्मा से अपने को भिन्न जैसा मानता है मैं भिन्न हूं ऐसे मान्यता बनाता है उपाधि के कारण तो ऐसे जो आत्मा है सर है तो यह उपाधि को हटा करके परमात्मा भाव में पहुंचाना है ये काम करना है प्रणव के माध्यम से पर ही आत्मा उपाधि लक्षण परय है तो परमात्मा ही है ये है परमात्मा ही है किंतु उपाधि के कारण अपने को भिन्न जैसा मान रहा है वास्तव में भिन्न को तो भिन्न नहीं बनाया जा सकता वास्तव में जीवात्मा परमात्मा से भिन्न हो कभी भी परमात्मा बनाना संभव नहीं है भिन्न वस्तु को जीते जी भी अन्य नहीं हो सकता वो मरने के बाद भी नहीं हो सकता मरने के बाद तो अस्तित्व ही नहीं रह क्या होगा अन्य होगा वो जीते जी भी अन्य को अन्य नहीं बनाया जा सकता किंतु किन्तु भ्रांति से अन्य अन्यत तो माना हो उसको हटाया जा सकता है या भ्रांति से अपने को भिन्न मान बैठा है उपाधि के धर्म को अपने आरोप करके मैं भिन्न हूं ऐसी मान्यता बनाया हुआ है तो ये उपाधि हटाने के लिए साधन है एक सर्व ही आत्मा उपाधि लक्षणम उपाधि स्वरूप वाला जो जीवात्मा है ईश्वर है बाण है है तो परमात्मा ही है किंतु अपने को भिन्न मान बैठा है उपाधि के कारण से भिन्न जैसा मान बैठा है ये भिन्नत्व समाप्त करना भिन्नत्व जैसा माना है वह मान्यता समाप्ति के लिए यह साधन बताया जले सूर्या सूर्यादिवल यह प्रविष्ट देहे सर्व बौद्ध प्रत्यय कहते जैसे सूर्य का जल में प्रवेश होता है पृथ्वी में दिखाई पड़ता है सूर्य का जल रूपी उपाधि के कारण भिन्न लगता है वो भिन्न है ये भिन्न ऐसा लगता है तो इसी प्रकार यहां भी जले सूर्यादिवर जग जल में जैसे सूर्य का प्रवेश होता है उसी प्रकार यह प्रविष्ट इस शरीर में प्रविष्ट हुआ परमात्मा यह है देहे, यह देहे इस शरीर में सर्व बौद्ध साक्षी साक्षित क्योंकि सारे बुद्धि वृत्तियां के के हमारे मन में क्या सोच है अभी हमें पता है ना उसी को वृत्ति बोलते है जो आकार बना बैठा है मन उसी का नाम वृत्ति है तो संपूर्ण जो बौद्ध वृत्ति बुद्धि संबंधित जो वृत्तियां है उसके साक्षी रूप से यही बैठा हुआ है सरव ये भी इस वास्तव में बाण तो नहीं है बाण जैसा है जैसे बाण को लक्ष्य में पहुंचाना होता है ये भी अभी अपने को भिन्न मान बैठा है इसलिए उसको लक्ष्य ब्राह्मण में पहुंचाना है ब्रह्म भावना जगानी है इसको ब्रह्म भाव में ले जाना है इसके लिए कहा सर स सरय स्वात्मनि एवं अर्पित स्वात्मी एवं अपने में ही अर्पित है वो अक्षरे ब्रह्म आत्मा में ही है ये परमात्मा में ही अतीत है उसमें अतो ब्रह्मतल लक्ष्य मे इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है उसको लक्ष्य ब्रह्म कहा जाता है लक्ष्य युव लक्ष्य तो नहीं है लक्ष्य जैसा है वो भी वास्तव में लक्ष्य नहीं है ब्रह्म कोई लक्ष्य तो थोड़ी रहेगा वहां तो निर्विशेष है लक्ष्य भी नहीं माना जा सकता लक्ष्य जैसा मन समाधित सुबीर आत्मभाव है ना लक्ष्य उसको लक्ष्य क्यों कहा मन को एकाग्र करने की जो इच्छुक है मन समाधित साधक ही जो मन को समाधान करने की इच्छुक है माने एकाग्र करने की इच्छुक है मन को ऐसे साधकों के द्वारा आत्मभाव से लक्षित होता है आत्मभाव अपने से अभिन्न भाव से लक्षित होता है इसलिए लक्ष्य शब्द का प्रयोग कर दिया ब्रह्म को वास्तव में लक्ष्य शब्द एक नहीं होता बाह्य विषयो विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमादर्जित नर्वतो विरक्तना जितेन्द्रियण एकाग्र चित्ते ब्रह्मा ब्रह्म तम इसलिए क्या जब ऐसी स्थिति है तो क्या करना चाहिए अप्रमत्न वेद्धव्यम प्रमाद रहित होकर वेदन करना चाहिए ब्रह्म भाव में है प्रमाद क्या है तो दिखाया बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद प्रमाद है एक प्रमाद है प्रमाद क्या है बाह्य विषयों की प्राप्ति की जो तृष्णा है इच्छा बनी हुई है ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए तो ऐसी जो इच्छाएं यही प्रमाद है कहा बाह्य विषय उपलब्धि बाह्य विषयों की जो प्राप्ति होनी है उसके जो तृष्णा है आसक्ति है बाह्य विषय की आसक्ति है ही गए प्रमाद उससे रहित हो जाना चाहिए ऐसा होना तब लक्ष्य वेद कर पाएंगे अगर बाह्य विषयों की तृष्णा साथ में हो इधर ब्रह्म भाव में जाना चाहते हो दोनों काम एक साथ हो नहीं सकता दोनों कार्य एक साथ होना संभव नहीं है आपको जोर जोर से हंसना भी होगा और गाल फूलाना भी होगा दोनों ही काम एक साथ में हो नहीं सकता अगर आपको उस आत्मभाव में जाना है तो बाह्य विषयों को तिलांजलि देनी पड़ेगी विवेक चुड़ामी में शंकराचार्य साफ साफ शब्दों में कहा है शरीर पोषणार्थी संघ यान ग्राहम दारू धीरा शंकर जी पश्च शब्द बोलते हैं शरीर का पोषण बनाए रखना चाहता है पोषणार्थी संघ है ठीक है साधक साधन रूप में इसको रखे इसके बिना काम नहीं चलेगा किन्तु इसी के लिए ही मरना ऐसा नहीं होना चाहिए एक होता है खाने के लिए जीता है एक जी जीने के लिए खाता है साधक को जीने के लिए खाना चाहिए विषय भोग होगा पंच विषयों का भोग होगा जीवन के लिए न कि विषयों के लिए जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए खाने के लिए जीना नहीं चाहिए जीने के लिए खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं लोग साधक को विषय सामान्य विषयों का प्रयोग करना पड़ेगा जब तक जीवन है उसके बिना काम नहीं चलेगा शरीर के माध्यम से सब कुछ होना है साधारण चाहिए किंतु उसी की तरफ लोलुप नहीं होना चाहिए उसके बिना हमारा जीवन नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इनको सबको प्रारग्भ के खाते में डाल देना चाहिए अपना पुरुषार्थ अपने आत्मा के तरफ करना चाहिए हमें जिस दिन हम घर छोड़ के आए उस दिन का थोड़ा ख्याल रहना चाहिए साधक के मन में उस दिन कोई वैराग्य था हमारे पास कोई भी कारण बना होगा चलो अब मैं भगवान का वजन करता हूं जरूर कुछ विष्णु से बैराग्य लेके ही चल पड़े थे कि समाप्त तो हो गया आज परमार्थ से बैराग्य है विषयों की तरफ हमारा ज्यादा हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए <laughs> तो अप्रमत्यन वेद त्रव्यम सती अप्रमत अप्रमत्ता का अर्थ अप्रमत्त करते हैं प्रमाद रहित नहीं है प्रमाद रहित होना चाहिए आलस्य रहित होना चाहिए क्या है बाह्य विषय उपलब्ध त्रृष्णा प्रमाद यही प्रमाद है उससे वर्जित ना बाह्य विषयों की जो प्राप्ति की जो इच्छाएं हैं तृष्णा है इच्छा जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो उसको त्रिष्ठा बोलते हैं इच्छा का ही एक विकराल स्वरूप है त्रिष्ठा अब तो मरने और मारने को तैयार हो जाए चाहिए चाहिए ऐसी स्थिति पहुंचे उसका नाम त्रिष्ठा शुरू इच्छा कहेंगे बाद में त्रिष्ठाइए तृष्टा से रहित होना चाहिए विषयों में इतनी लोलुपता नहीं होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति उस लक्ष्य को वेदन कर सर्वतो विरक्त है ना हर प्रकार से विरक्त होना चाहिए बाह्य विषम से विरक्त होना चाहिए प्रारंभ के अनुसार जो होगा होगा उसमें छोड़ देना चाहिए सर्वतो विरक्त है, है ना हर प्रकार से जो विरक्त होगा विषम से वो सी ऐसे जितेंद्रिय कौन विरक्त हो सकता है जितेंद्रिय पुरुष हो सकता है जो इंद्रिय विजयी होगा जो इंद्रिय को अपने नियंत्रण में रखा होगा जिसने इंद्रिय लुलुप नहीं होगा जितेन्द्रिय एकाग्र चित्त चित जिसका चित्त एकाग्र हो गया विक्षिप्त नहीं है चित्त जिसका विषम की तरफ नहीं है उसके द्वारा ऐसे साधक ऐसे अप्रमाद रहित होकर ही वेदन करना चाहिए वो लक्ष्य का वेदन तभी होगा हम ब्रह्माष्टमी में, में तब जा सकेगा वेदभ्यन ब्रह्म लक्ष्य वेदव्य क्या है ब्रह्म है कोई लक्ष्य है हमारा हमें ब्रह्म भाव में जाना है भावना बदलनी है वही लक्ष्य है तथा उर्वम भवेत सर्वतन्म जो वेदन होने के पश्चात एक बार वो ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए तो क्या होगा जैसे बाण जाता है तो फिर लौट के नहीं आता चूबा रहता है आपने शिकारियों का देखा होगा बाण छोड़ता है तो हरिणा आदि में जाकर के घुस जाता फिर लौट के आएगा वो नहीं आता ठीक इसी प्रकार साधक को भी लौट के नहीं आना अहम ब्रह्माश की यदि वृत्ति बन गई तो ही वृत्ति में बैठेगा तो अहम मनुष्य इस वृत्ति में आने की चेष्टा न करें सरवत तन्वय भवेद जैसे सर लक्ष्यमय हो जाता है लक्ष्य को भेद करके वापस नहीं आता जो बाण ठीक इसी प्रकार ब्रह्म भाव में जाने के बाद वापस आने की प्रयत्न न करे <coughs> में कहा है तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञा कुरी ब्राह्मण नाम ध्यान बहुम छबराम बाचो बिगला भी है तमेव धीरो विज्ञा धीर पुरुष ही जान सकता है उसको विवेकी को ही जान सकता है उसी तत्व को जानकर आत्मा को तम एवं आत्मान विज्ञाया जानकर के आत्मा को ही जानकर प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण बुद्धि को कुंठित कर दे जैसे घड़े के भीतर दीपक जलाया हो तो बाहर प्रकाश नहीं होगा भीतर ही भी रहेगा बाहर होगा तो ज्यादा प्रकाश कर देगा तो ज्यादा प्रकाश माने विष्णु की तरफ चला जाएगा इसलिए उसी में कुंठित कर माने वो वृत्ति को छोड़े रही बस प्रज्ञा कुर्वी त्राह्मण नान ध्यान बहुम छवदान दुनियादारी की बातों को ज्यादा चिंतन न करे सब बाचो बिगलापन वाणी को कष्ट देने के लिए है आज संसद में वो हो गया आज वहां हो गया क्या मिलना है कुछ मिलना नहीं फालतू तो। हमें क्या होना है को रिपो हो हमें क्या हानि चेरी छोड़ हो होगी रहानी कई कई शब्द बोलती है कोई भी राजा बन जाए हमें क्या हमारी कहानी लगा हमें क्या लेना है हमने जब सब छोड़ दिया साधक जीवन में आ गए हमने अपने साधना की तरफ ध्यान देना है बाकी ने तो कहा ऐसा लक्ष्य वेद करे तस्मा ततः तदवेदना ऊर्दम सर्वत भवे जब वेदन हो जाएगा उसके पश्चात जब पहुंच गई वृत्ति बन गई या वेदन होने वाला ब्रह्मागार वृत्ति बननी है जब वृत्ति बन गई तो जैसे बाढ़ जा करके चुप गया तो चुप गया वापस नहीं आता वैसे आपको भी वैसे होना चाहिए वहां से वापस नहीं आव में रह लो सारावत तनमय हो जैसे बाढ़ तन्मय हो जाता है लक्ष्यमय हो जाता है लक्ष्य में ही चूभ करके एक होकर बैठ जाता है वापस नहीं आता ठीक इसी प्रकार ये जीवात्मा रूपी बाण को भी ऐसे बना दे हम ब्रह्माशु प्रति में रख दे ये परम पुरुषार्थ है यथा सदस्य लक्ष्य कात्म फलम भव है जैसे बाण छोड़ते हैं तो फल क्या होता है लक्ष्य के साथ एकता होना एकत्र तो प्राप्त कर रहा है बाण का फल होता है आजकल बाण नहीं तो गोली है ना एक ही बात है गोली हो चाहे बाण हो आजकल बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो जैसे सर का काम होता है क्या होता फल क्या होता है लक्ष्य का ही फलम भगवती लक्ष्य के साथ एकत्व तो हो जाना एक स्वरूप हो जाना वो फल होता है दोनों भीतर घुस करके एक होकर बैठ जाना ऐसा होता है यहां भी यही होना चाहिए जीवात्मत्व समाप्त करके ब्रह्मत्म भाव में पहुंचाया एक हो जाना अहम ब्रह्मास में रह जाना ये फल होना चाहिए का, तथा देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्करण अक्षरय का आत्मत्वम फलम आपादहत यही है कि जब प्रणवरूपी धनुष के ऊपर चढ़ा करके जीवात्मा रूपी बाण को परमात्मा रूपी लक्ष्य में आया तब क्या होगा देहादी में आत्म प्रत्येक लेना देहादी में जो आत्म बुद्धि हो रही थी मैं एक मनुष्य हूं शरीर हूँ शरीर हूं कहते ही न जाने कितने आरोप हो जाते हैं मैं ब्राह्मण हूं क्षेत्रीय हूं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हों वृद्धों न जाने कितने धर्म का आरोप शुरू हो जाएगा मुख्य जड़ शरीर है शरीर बुद्धि हो गई उसके बाद जाति बुद्धि न जाने क्या बुद्धी, बुद्धी। क्या बुद्धि आएगी वहां पता नहीं अवस्था बुद्धि जाति बुद्धि क्या क्या गुण बुद्धि बहुत सारे आ जाएंगे सारे आरोप होता है तो देहादे तथा देहादी आत्म प्रत्येक तिरस्कार यहां पर क्या है जो सर्वत तमयय भवे कहने का मतलब देहादी में जो आत्मबुद्धि हो रही थी उसके तिरस्कार कर देना देहात्म में अब देहात्म बुद्धि नहीं कर ह में आत्मबुक्ति नहीं करना एक अक्षर एकात्म फल उस अत्मा के साथ एकत्व तो प्राप्त करने के फल प्राप्त करे विभाग में रहे ठीक है दोनों मंत्रों के एक साथ थोड़ी ठीक है विचार असमर्थ से प्रणव प्रणव अवलंब्य ब्रह्मात्मा एक चित्त समाधान क्रम मुक्ति फलम दर्शितों क्रमते ऋते ज्ञानाम मुक्ति श्रुति है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी किंतु यह उपासना की चर्चा है किसके विचार करने में जो असमर्थ है महावाक्य के विचार नहीं कर सकता तत्पद का क्या लक्ष्यार्थ होता है तोमपद का क्या लक्ष्यार्थ होता है दोनों उपाधि हटाने के बाद भिन्न है कि अभिन्न है विचार नहीं कर पाता जो ऐसे जो है विचार करने में असमर्थ है ऐसे व्यक्ति के लिए एक साथ एक साधन दे दिया प्रणव रूपी साधन ओंकार रूपी साधन दिया यहाँ प्रणवम अवलंब्य प्रणव के सहारा लेकर ब्रह्मात्म एक चित्त समाधानम कर्म मुक्ति फलम ब्रह्म के साथ एकता एकता ये जो है चित्त को एकाग्र करना ये एक क्रम मुक्ति फल है सद्योमुक्ति तो उपासना से होगी नहीं क्रम मुक्ति होगी यहां से ब्रह्म पहुंचेगा वहां से ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान उपदिष्ट होकर मोक्ष मुक्त हो जाएगा फल है यही दिखाने के लिए आरंभ किया ये मुक्ति नहीं क्रम मुक्ति के साधन है उपनिषदन महाश्रम इत्यादि कहा था आपको धनस पकड़ना पड़ेगा उपनिषद में आ जाओ ध्वस में रहो इत्यादि दोनों मंत्रों को मिला करके कहा प्रणवो ब्रह्म अभिध्याय उपसमृत करण ग्राम से प्रणवो पर यद चैतन्य प्रतिबिंबम स्फुरती स आत्मा देखो, इति अनुसंधानम प्रणवेशान कस्य प्रतिबिंब से बिंबक्य अनुसंधानम लक्ष्य वेद कहते देखो प्रणवो ब्रह्म अभिध्याय था जब चिंतन में लगा हुआ व्यक्ति प्रणव ही ब्रह्म है क्योंकि ये जो प्रणव है परमात्मा का प्रतीक भी है वाचक भी है मुंडक में आ, आगे मांडू की चर्चा होगी परमात्मा का वाचक है हर शब्द हर वस्तु का एक शब्द होता है हर वस्तु का एक शब्द होगा नाम और रूप दो बोलते हैं वस्तु है तो शब्द है उसके लिए एक शब्द है नहीं तो हम सर्वनाम से प्रयोग करेंगे यह वहा करके बोलेंगे कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही तो वो जो अविनाशी तत्व तो परमात्मा है उसके लिए क्या शब्द है कहा प्रणव इसलिए वाचक है वो परमात्मा का वाचक है मान प्रणव का वाच्य होता है परमात्मा वो वाचक है जैसे मनुष्य एक शब्द है वाचक है और ये जो है मनुष्य नहीं है मनुष्य शब्द का वाच्य है अर्थ है मनुष्य कह रहे हैं ये मनुष्य मनुष्य शब्द नहीं है उसका वाच्य है मनुष्य एक शब्द है वाणी से उच्चारण होता है वैसे वो वाचक है परमात्मा का वाचक है ओमका दूसरा प्रतीक भी है क्यों तो उपासना के लिए प्रतीक रूप से लिया जाता है जैसे हम गंडे की का शिला है शालिक्राम उसमें हम विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं और फल प्राप्त करते हैं साधक लोग फल प्राप्त करते हैं नर्मदा की शिला खंड है जिसको नर्मदेश्वर बोलते हैं हम उपासना करते हैं तो उपासना करेंगे तो क्या होगा फल मिलेगा जो भी क्रिया करेंगे हम प्रतीक में करते हैं किन्तु तो फल जिसके जिसके उद्देश्य करके कर रहे हैं फल वहां से मिलेगा प्रतीक जो है साक्षात विष्णु नहीं है विष्णु का प्रतीक है वैसे ये प्रणब भी प्रतीक है परमात्मा के इसलिए उपासना के लिए कैसी उपासना के लिए निर्गुण निराकार की कैसी उपासना करें प्रण रूप से उपासना करें ये यहां बताना चाह रहे हैं प्रणो ब्रह्म अवधि आए तो प्रणव ही ब्रह्म है ऐसी उपासना करने जैसे घरों में मूर्ति रखे हुए हैं ये मूर्ति ही भगवान है ये, ये बुद्धि होती है ना वैसे प्रणब ब्रह्म है ऐसी बुद्धि बनाने वाले जैसे होंगे ये उपासक कोटि के है ज्ञानी नहीं है ज्ञानी नहीं माना जाएगा उपासक है प्रणबो ब्रह्म यदि अभिध्याय था ऐसे चिंतन करने वाले का उपसमृत करण ग्राम जब से जब इंद्रिय समुदाय उपसंहार हो गए विषयों से व्यावृत्त हो गए हैं करण ग्राम कर्ण समुदाय इंद्रिय समुदाय जिसके उपराम हो गए विषय से ऐसे का प्रणबोपरक्तम यह चैतन्य प्रतिबिंबम प्रणब्य उपरक्त हुआ संबद्ध हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब प्रणब पड़ा हुआ है सर्वत्र है उसका प्रतिबिंब वो प्रणबुल का प्रतिबिंब होने लग जाता है आत्मा स्फुर अनुसंधान वही आत्मा है ऐसे अनुसंधान करना ये कर्तव्य बनता है प्रणबे सरसंधान उसी का आत्मा समझना यही प्रणब्य सरसंधान करना माना प्राण संधान करने का अर्थ है तस्य चित्त प्रतिबिंब से बिंब के अनुसंधान और उस जो चेतन का प्रतिबिंब प्रणब में दिखाई दे रहा था उसको लक्ष्य ब्रह्म के साथ में एक समझना बिंब और प्रतिबिंब भेद नहीं होता प्रतिबिंब बिंब से अतिरिक्त नहीं होता उपाधि के कारण दिखा दिख रहा है उपाधि हटाएंगे तो कहां जाता है प्रतिबिंब बिंब रूपी है वो ऐसा कहा अच्छा आगे और भी वस्तु सूक्ष्म है इसलिए और भी विषय से समझाना चाहती है तरह साधक समझ जाए, अन्य प्रकार से समझाना चाहती है इसके लिए बोलना चाहते हैं मंत्र है आगे यह सर्वज्ञ सर्वविध महिमा भूमि अच्छा अच्छा यस्ंदौ पृथाक्षतम मना सामेक अन्यावाचों मंच थाथ अमृत सेव पृथिवीचाक्ष तम मन सह प्राणीश सर्वही तबे बही कम जान था आत्म अन्य बाचो भी मुं तथा अमृत से, से, से, से, से अब अन्य प्रकार से भी कोई दिखाना चाहते हैं बार बार बोला के जा रहे हैं पुनरुक्ति दोष वक्ता के पास कोई शब्द न होते एक ही शब्द को बार बार बोलता रहता है एक दोष है तो ऐसे न समझे क्यों विषय सूक्ष्म है इतने जल्दी समझ में आने वाला नहीं है समय काफी गहराई में है विषय इसलिए बार बार श्रुति बदल बदल के दृष्टांत बदल बदल के बोलना चाह रही है उसी विषय है एक कहते हैं यशमिन देव जिसमें जिस आत्म तत्व में यशमिन आत्मा ने जिस आत्मा में देव मान स्वर्ग है पृथ्वी है और अंतरिक्ष सब ओतप्रोत हैं, जैसे मिट्टी में घट ओतप्रोत है घट जो होगा मिट्टी से अतिरिक्त तो नहीं हो सकता वैसे सारा जगत जिसमें उत्प्रोत है होता तो हूं मन असह प्राणी से सर्व मन के सहित सारे इंद्रियां सब उत्प्रोत है सारे प्राण के सहित इंद्रियों के सहित मन जिसमें ओतप्रोत है ये सब कल्पना है जिसमें ऐसे आत्मा को तम एवं एकम जाना था आत्मान तम आत्मान एकम एवं जाना था उसी एक जो तो आत्मा है उसी को तुम लोग जानो उसी आत्मा को जानो जिसमें सारा संसार संसारोत है सारा संसार का जो कारण रूप है संसार जिसमें कल्पित है उसी को जानो ये शिष्या ऐसा श्रुति बोलती है तम एव न अन्य उसी को ही जानो एकम आत्मान जान था अन्य बात विपुंस अन्य की बाणी छोड़ दो अन्य देवता आदि की चर्चा छोड़ो उसी को जानो सबको संसार की बातें छोड़ दो अमृतस्य से अमरत्व तो होने का एक पुल है बार है वो आत्मा को जानेंगे तो अमर अमरत्व तो में जाएंगे अभी अपने को मरते तो आरोप करके बैठा हुआ है अभी किसी को पूछेंगे मैं मरने वाला हूं ये बोलता है क्यों शरीर भाव में आया हुआ है तो भाव में उठने पर अमरत्व तो की स्थिति प्राप्ति होगी अपने कोई अमर समझेगा हो तो अमृत से ऐसे सेतु ऐसा आत्मा ये जो आत्मा भाव में रहा सेतु बांध का, का काम करता है पुल का, का काम करता है किसके लिए अम, अमरत्व तो प्राप्ति के लिए पहले क्षण में मर्तत्व तो समझने वाला जो आत्मा का स्वरूप समझेगा अपना स्वरूप समझेगा तो मैं अमर हूं अजर हूं यह भावना में पहुंचेगा इसलिए इसी को जानो यह टीका में कहते हैं उत्तर ग्रंथ से पौनरुक्त आगे जो ग्रंथ है हो गए आत्मचर्चा हो गई बार बार क्यों करना पुनरुक्ति जो परिहार करते हैं खंडन करना चाहते हैं भाष्यकार पुनरुक्ति नहीं है क्यों नहीं है तो भाष्य बोलते हैं अक्षरश दुर्लक्षणार्थम पुना, पुना, अक्षर जो अविनाशी तत्व आत्मा तत्व को अक्षर शब्द कहा है तो वो जो अक्सर कैसा है दुर्लक्ष बड़ा मुश्किल है लक्ष्य भेद करना बड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंचना कठिन है विघ्न बहुत है सबसे पहले तो थूल शरीर में आत्मबुद्धि है कहीं से नजर आ रही शरीर से बाहर भी हमारी आत्मबुद्धि होती है कभी कभी वहां तक हम अपने को अपना स्वरूप समझते हैं भाईस मर जाती है कल खरीद के लाया बहस मर गई बोले हाय मैं मर गया मैं मर गया मैंने इसमय मैं को भैंस में भी पहुंचाता है ये शरीर तक नहीं बाहर भी हाँ, आए में मर गया उस मय को कहां पहुंचाया महेश आत्मबुद्धि वहां तक विषण तक है शरीर तो है ही है तो शरीर मात्र नहीं जितने इंद्रियां हैं सब में आत्मबुद्धि हमारी है पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां पंच प्राण मन बुद्धि सब में आत्मबुद्धि बनी हुई है पहले तो थूल शरीर से निकल रहे मुश्किल किस तरह निकल जाए तो सूक्ष्म शरीर इतने, इतने पड़े हुए हैं इसलिए दुर्लक्ष है ये सारे को वेधन करके आगे बढ़ना जिसको चैतरे में आप पढ़े पढ़े हो गए आप लोग पांच कोषों की चर्चा है मान पांच परकोटे के भीतर आत्मा है पहला अन्नमय कोष का परकोटा है वहां से भीतर जाना ही मुश्किल है किसी तरह इस परकोटे से हम भीतर घुस गए चलो नहीं शरीर नहीं हुए भाप में गए थोड़े शरीर से तो मनोमय कोष आकर के बैठ जाएगा दूसरा दरवाजा लग जाएगा वहां ये प्राणवाय कोष आ जाएगा पंच कर्मेंद्रिया पंच प्राण उसमें आत्मबुद्धि है मैं बोलने वाला हूं मैं चलने वाला हूं कर्मेंद्रियों में आत्मबुद्धि हो जाती है मैं भूखा हूं प्यासा हूं प्राण में आत्मबुद्धि होती है वह वो वो बंद कर लेगा वहां से भी भीतर जाए मनोवय कोष बैठा हुआ है तो पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन को लेकर के मनोवय कोष बैठा हुआ है वहां आत्मबुद्धि है वो चलो मनोभा को ऐसे भी हम भीतर चले जाए नहीं ये मेरा मैं नहीं हूं वो जाए ऐसी बुद्धि जाए विज्ञान में कोष है बुद्धि को लेकर के मैं करता भोगता इत्यादि वो उलझन में है वहां से भी निकल जाते हैं तो सुसुप्ति वाला जो अज्ञान वाला आनंद में कोष पड़ा हुआ है तो ये पांच कोष को भेदन करके जाना अति दुर्लक्ष है लक्ष्य इतना सरल नहीं है यही कहना चाह रहे हैं इसलिए बार बार यहां स्तृति बोल रही है किसी तरह साधक समझ जाए ये कहा अक्षर से व तो अक्षर तत्व अविनाशी आत्मतत्व तो है दुर्लक्ष है इतना सरल लक्ष्य नहीं है वो इसलिए पुनः पुनर्पचलम सुलक्षणात्म बार बार कहना सुलक्षण करने के लिए कि साधक को समझ में सरलता से आ जाए तो बार बार बोलने से कोई ना कोई शब्द तो पकड़ेगा कहीं ना कहीं से तो समझेगा इसको लेकर के बार बार स्मृति बोल रही है ये कह यशमिन अक्षरे पुरुषे जिस अक्षर में यशमिन का अर्थ अक्षर पुरुषे जो पुरुष है पूर्ण है शरीर में प्राप्त होता है इसलिए पुरुष का जिसमें देहू पृथ्वी चा अंतरिक्षम ओतम समर्पितम सबके सब, सब समर्पित है क्योंकि कल्पित पदार्थ अधिष्ठान में समर्पित होता है उसके बिना उसके जीवन ही सिद्ध नहीं होता तो जिसमें स्वर्ग है पृथ्वी है अंतरिक्ष है तीनों लोग जिसमें समर्पित है जिस आत्मा में ओतम मन समर्पितम यही है समर्पित है और खाली तीन लोग ही नहीं मनश्च सह प्राण ही अन्य सर्व ही मन भी समर्पित है जिस आत्मा में केवल मन नहीं प्राण करण इंद्रियों के सहित प्राणों के सहित सभी सभी इंद्रिय प्राण के सहित मन भी जिसमें समर्पित है इस आत्मा में तमे व एक जान था आत्मान यही आगे मंत्र उसी एक आत्मा को ही जानो बस सारा संसार जिसमें समर्पित है कि सारा संसार कल्पित है कल्पित पदार्थ समर्पित होता है किसमें अधिष्ठान उसके बिना उसकी सत्ता ही नहीं है तो तमेव एक जानता आत्मा तम एव एकम आत्मान जानता उसी एक आत्मा को ही जानो बागी को नहीं उसी को जानो जान था ये तो कहा तमेव सर्वाश्रय सबका जो आश्रयभूत आत्मा है जिसमें सभी लोग सभी इंद्रिया प्राणादि मनादि सबका जो आश्रय है आश्रय स्वरूप जो आत्मा है एकम अद्वितीय जो दूसरा नहीं अकेला जो आत्मा है जान था जानित ये शिष्य तुम लोग जानो ये शिष्य लोक तुम जानो करके श्रुति बोल रही है जान था ए, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन तुम लोग ऐसा जानो था जानी था आत्मान किसको जानना अपने को जानना है अपने को जानना कि दूसरे को जानना सरल होता है अपने को जानने के लिए बड़ा कठिनाई है दूसरे को जानने के लिए हमारे पास साधन है इंद्रियां है या अमुक है पहचानने के साधन है दूसरे को जानना सरल है किंतु तो अपने जानने के लिए थोड़ा कठिन हो रहा है यही तमें वही कम आत्मानम जाना था ये शिष्य का उसी आत्मा को जाना आत्मानम मैंने प्रत्यक्ष स्वरूपम जो सबका अंतरात्मा स्वरूप है उसको जानो युष्माकं आप लोगों का प्रत्यक्ष स्वरूप है आत्म स्वरूप है जिस ये कहा तुम लोगों का जो स्वरूप है उसको जानो सर्व प्राणी नाम स खाली तुम्हारा ही स्वरूप है सारे प्राणियों का स्वरूप वही है आत्मा ही आत्मा में कल्पित है सारे सभी प्राणियों का जो स्वरूप है आत्मा उसको जानो ज्ञावाचा और जानने के बाद में क्या करना फिर एक बार आत्मज्ञान हो गया उसके बाद क्या करना चाहिए क्या फिर भगत जगत की तरफ जाए उपदेश में जाए नहीं ज्ञातवाच अन्यवाचो अपर विद्या रूपा भी मंचा था और जो आत्मा को जान लिया आत्म प्राप्ति हो गई तो अन्यवाचो भी मंचा अपर विद्या का विषय को त्याग देना अपर विद्या का विषय छोड़ देना परा विद्या और अपरा विद्या दो विद्या की चर्चा है अपरा विद्या के साधन के सहित अपरा विद्या के साधन और फल सब को त्याग लेना उसकी चर्चा नहीं करना आगे एक ज्ञातवाचा आत्मा को जानकर अन्य बाचा मैंने अपर विद्या रूपा जो अपर विद्या स्वरूप है अन्य अन्य बाणी परा विद्या स्वरूप आत्मा हो गया अपरा विद्या स्वरूप है जो बाणी विमुन चथ मान विमुन चित्याग परित्याग कर देना तत्प्रकाश्यम तो सर्वम कर्म ससाधनम अपर विद्या को भी परित्याग करना और अपर विद्या के प्रकाश करने वाले जो ये तत्प्रकाश्यम सर्वम कर्म ससाधनम साधन सहित जो कर्म है उसको भी परित्याग करना साधन सहित कर्म कर्म करने का साधन यज्ञो हमारे पास हैं यज्ञोपविता ऐसे का सूत्र जो भी होते हैं उसको करना आत्मा को जानने के पश्चात इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक शरीर में आत्म है मैं ब्राह्मण आदि हूँ तो फिर अपर विद्या का विषय को साधन विषय छोड़ देना ये कहा क्यों क्यों छोड़ना और इसको क्यों पकड़े रहना कहते अमृता से ऐसे सेतु अमृत तो भाव के फूल है बाँध है कि आपको अमरत्व में पहुंचाने वाला है बाकी अपरा विद्या का विषय जो भी होंगे वो माने मर्तित्व तो में ले जाएंगे चाहे जाए देव शरीर में चाहे कोई भी बिले। शरीर में शरीर छूटेगा फिर वही पुनरवि जननम पुनरभि मरणम चलता रहेगा अमृत शेष सेतु शे, शे, शे, यही कहते हैं ये, ये आत्मा सेतु यह आत्मा सेतु है ये आत्मज्ञानम अमृत अमृतत्व से मोक्ष से प्राप्त ये जो आत्म तत्व है ना एक कैसा है अमृतस्य मैने अमृतत्व से तो अमृतत्व का अमरत्व तो पना का भाव का अमरत्व तो क्या है मोक्ष है संसार से मोक्ष होना उसकी प्राप्ति के लिए सेतु रेव सेतु सेतु जैसा है जैसे उस पार पा जाना हो तो हमें पुल की जरूरत है तो संसार से पार जाना हो तो आत्मज्ञान चाहिए सेतु सेतु सेतु जैसा सेतु है संसार महोदय उत्तरणा हेतुत्व क्यों सेतु कहा जैसे नदी आदि को पार करने के लिए सेतु की जरूरत होती है पुलों की जरूरत होती है यह कोना और कोना जोड़ने वाला है उसी प्रकार संसार रूपी बहुत है संसार रूपी बड़ा समुद्र को बहुत बोलते हैं, समुद्र का नाम बहुत है संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए एक ही साधन यही है आत्मा को जानना अपने स्वर को पहचाना ये अमृतस्व का सेतु बनता है क्या महो संसार महोदधेर उत्तरण हेतुत्व संसार महोदधि से उत्तरण होना पार होने का ये हेतु है कारण है आत्मज्ञान इसलिए इसी को जानो फिर अन्य बाणी को छोड़ दोगे तथा दो अन्य श्रुति में कहा वृद्धारमेव कहा विज्ञा प्रज्ञा कुरीत ब्राह्मण नान ध्यान बहुम छवदान बाचो विगलापन तथ वृद्धा श्रुति ऐसी बोलती है तम एवं विदिता अच्छा ये दूसरा यजुर्वेद की श्रुति है तमेव विदित अतिमृत वेदी नान्य पंथा बीत अय आय वेदा हमेतम पुरुषम महांत आदित्य बरण तमशा परस्ता विदित्व अतिमृत वेती पंथाते मंत्र है तमेब विदित्वा उसी तत्व को जान करके तम एवं एवकार लगाने से अन्य को नहीं केवल उसी को ही आप ही आना जो बोलते हैं तो दूसरे नहीं आ सकता एवकार जो होता है हिंदी में जिसको ही लगाते हैं संस्कृत में एव होता है तम था उसी को ही जानकर मृत्यु मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है नान्य पंथे आयना उस संसार सागर से पार होने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है उसको जानना ही एक मार्ग है उस जा, उसको जा, जानना छोड़ करके दूसरा मार्ग नहीं है उस तो आत्मा को पहचानना ही एक मार्ग है संसार सेतु से पार होना मैंने आत्मा को जानकारी प्राप्त करना यही मार्ग है दूसरा कोई मार्ग नहीं दूसरा कोई मार्ग नहीं उसकी प्राप्ति के लिए ऐसा स्तुति बोलती है एक आ सधन सर्वकर्म परज्य आत्मवे ज्ञातव्यत्र हेतु संपूर्ण कर्म के साधन कर्म कर्म के साधन साधन के सहित कर्म साधन होते हैं यज्ञ आदि और कर्म है जो जो कर्म है या कर्म माने यहां जब जब कर्मों की निंदा होती है तो काम्य कर्मों की निंदा होती है ध्यान देना नित्य कर्मों की नैवित कर्मों की निंदा नहीं है या काम्य कर्मों की निंदा होती है कर्म की प्रशंसा माने ज्ञान के पहले अवस्था में कर्म की आवश्यकता है अगर कर्म नहीं करेंगे तो अंतकर्म की शुद्धि होगी नहीं अंधकर्ण शुद्ध नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा भूमि उर्वरा नहीं हुई तो बीजे जितने भी डाले उगेगा ही नहीं तो कर्म माने कर्म समुच्चय है कर्म और ज्ञान में पहले कर्म बाद में ज्ञान सम समुच्चय नहीं ज्ञान होने के बाद में कर्म की जरूरत नहीं है ज्ञान के पहले कर्म की आवश्यकता है ज्ञान के लिए कर्म है न कि ज्ञानोत्तर कर्म की आवश्यकता नहीं है स्मृति का तात्पर्य यह समझ ससाधन सर्वम कर्म परित्यज्य साधन के सहित जो कर्म के साधन है सा, उसके सहित कर्मों का सभी कर्मों का परित्याग करके आत्मा तो ज्ञातव्य आत्मा को ही जानना चाहिए यही ना यहां कहने का मतलब यही है तमे वही कम जाना था आत्मान इसका अर्थ यही आत्मा को ही जानो तो साधन के सहित कर्म को परित्याग कर आत्मा को ही जानना कि हेतु इसमें हेतु बताते क्या कारण है क्यों आ सारे कर्मों को हम छोड़ देंगे आत्मा को जाने को तो क्या मिलेगा क्यों प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तित पहले प्रयोजन दिखता है तो लोगों की प्रवृत्ति होती है किसी भी प्राणी की प्रवृत्ति बाद में होगी पहले प्रयोजन मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा वो दिखता है तब तो हमारे पैर चलते हैं प्रयोजन को देखे बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है तो आत्मा को ही जानने से क्या मिलेगा कहा अमृत से शशि यही तुझे अमरत्व तो भाव के पूल है बांध है अगर आत्मा को जानेंगे तो तो समाप्त होगा अमरत्व में जाएंगे आप आवाग जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे ये फल बता दिया अमृत शेष हेतु इत्यादि कहा था आगे टीका तो है थोड़ी किंतु टीका की आवश्यकता नहीं आज की टीका नहीं है यह टिप्पणी कार कर धमसा आयु न लक्ष्य दे की लग, तलक्षण आत्मिकत्व साक्षात्कार इत्यर्थ कि इस मंत्र के साथ इस टीका कोई संबंध नहीं है ये कहीं ऊपर से आया इसलिए टिप्पणीकार बोल रहे हैं यहां अत्र धनुषा इत्यादि यम पंखतीर लेखक प्रमादा प्रमादम गमयति, थी लेखक का प्रमाद है ऐसे दिखाते हैं, ये कहा अच्छा आगे मंत्र है च बहुधा ओम ध्याता स्वस्तीपारा यत्र स ये सोमतः शरते बहुधा जाय ओम ध्यान स्वस्ती वह पारा तमस पर अरा इव रथनाभ जैसे रथ के नाभि में अरा समर्पित एकत्रित होते हैं जिसमें सारी नाड़िया समर्पित है इसके लिए दृष्टांत दिया और जैसे ये जो साइकिल आदि होते हैं ना वो जो बीच के जो छड़ लगे हुए होते हैं उसमें एक तो बाहर से जुड़े है, एक बीच में एक गांठ होता उसे जुड़े है जुड़े हुए हैं। बीच वाले को नाभी कहते हैं और बाहर वाले को नेमी बोलते हैं रथ के नेमी और नाभी करके बोला जाता है ऐसा होता है तांगे आदि में भी दिखाई पड़ते ऐसे नेमी और ना आ, <coughs> तो जैसे जितने भी रथ के पहिये के अरे होंगे जो छाड़ होंगे वो अब अर्पित हैं नाभी में टिके हुए हैं जहां ग्रीष्म लगाया जाता है नाभि में टिके हुए हैं इसी प्रकार यह शरीर में जहां नाड़िया एकत्रित है सारे नाड़ी जहां शेष आरंभ होती है जहां से संबंधित है सारे नाड़िया कहा हृदय में है एक प्रधान नाड़ियां है जो कठोर में पढ़ के आए हम लोग आगे ये प्रश्नो परिषद में तो इसका विस्तार होगा बहत्तर करोड़ बहत्तर हजार बहत्तर लाख दो एक नाड़ी की चर्चा होगी इतने इतने नाड़ी है शरीर में पूरे नाड़ी का जाल है नसों का जाल है उसमें मांस का लिप, लिपाई कर दी गई है और चमड़ी से ढक दी गई है बात है। सारा हड्डियों को बांधने का काम अगर नाड़िया न होती ये, ये ऐसे थोड़ी होना था सी का काम कर रही शायद नाड़िया मुख्य नाड़ी एक सौ एक है हृदय देश में है उनकी शाखा और प्रतिशा हो करके बढ़ती जाती है नाड़िया ऐसे चर्चा होने वाली है जैसे रथ के आरा नाभि में समर्पित होते हैं ठीक इसी प्रकार यत्र नाड्य समर्पिता संघता जहां पर नाड़िया समर्पित मानी हृदय देश में हृदय में एक नाड़ी प्रधान नाड़ी है तो जहाँ एक नाड़िया हमारे समर्पित है जहाँ हृदय में सो उसी हृदय के भीतर ये करता है आत्मा को चाहिए तो भीतर घुसो बाहर नहीं स एसो अंतशरत आत्मा अंतरत उसी हृदय के भीतर विचरण करता है क्यों हृदय के भीतर बुद्धि है और बुद्धि में उपलब्धि होनी है चरत है चरती कोई हृदय में विचरण करता है बहुदा जायमान बहुत प्रकार का होता हुआ घूमता है क्या देखने वाला सुनने वाला इंद्रियों के साथ साथ होकर के सारे इंद्रियों का उपभोक्ता बन के बैठा हुआ है बहुत प्रकार से उपभोग करके बैठा हुआ दिखाई पड़ता है ओम इतव ध्याय था आत्मान आत्मा के चिंतन करो ओम के माध्यम से चिंतन करो ओम इत्यवानम क्योंकि परमात्मा का नाम है गीता के शब्द अध्याय में परमात्मा का मुख्य तीन नाम बताए ओम तत्सत निर्देशो ब्रह्मणस्त्र विदस्पृद ब्राह्मणस्ते वेदास्क्या विरा ओम तत् नाम है परमात्मा का ओम नाम तत नाम तत्म नाम ओम तत्सत निर्देश ऐसा उपदेश हुआ है शास्त्रों में ब्रह्मणस्त्र विदस्प तो ओम ध्या आत्मा आत्मा को इसी प्रकार चिंतन करना ओम ऐसा है करके चिंतन करें। माने प्रत्येक रूप में ओम को ले स्वस्ती तमसा परस्ता तुम लोग जो है ना बने स्वाह कम आप आप लोग जो कैसे हो तमसा परस्ता पारा है संसार अज्ञान रूपी जो तम माने अज्ञान अज्ञान से पार होना जो चाहते आप आप हो आप लोग आपका ले कल्याण आपके लिए मार्ग प्रशस्त हो कल्याण हो आप अज्ञान अज्ञान अज्ञान से से पार पार होना चाहते हैं हैं माने तो आपके लिए कल्याण हो ऐसा कहा समय हो गया है बात से ठीक है बात नहीं करणे भी श्री राम देवा भद्रम पश्य माक्ष स्थिर सुबुशस्त्रीशेम देविता जलायु ओ शान शान श